संवीद्णु संवीद्णु के ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज ईश्वर का पत्र उसके चहेते पुत्र के पास पहुंचा रही हैं ईश्वर की पाती हमारे नाम मेरी प्रिय पुत्र आज सुबह जब पंछियों का मधुर संगीत तुम्हारे कानों में पड़ा ठंडी हवा के झोंकों ने तुम्हारी पलकों को चूमा और सूरज की रेशमी किरणों ने तुम्हारे गालों को थपथपाया थप तो तुमने नींद से नाता तोड़ते हुए आंखें खोली और सजग होकर पूरी स्फूर्ति के साथ बिस्तर से उठ खड़े हुए तब मैंने प्यार भरी नज़र से तुम्हें देखा और सोचा कि तुम मुझसे बात करोगे मेरे बारे में कुछ शब्द ही सही तुम अवश्य अपने होठों पर लाओगे या तो बीते दिन के लिए मुझे धन्यवाद दोगे या शुरू होने वाले दिन के लिए मुझसे अवश्य कुछ चाहोगे लेकिन, लेकिन तुम, तुम चुपचाप अपने कपड़ों का चयन करते हुए दिनचर्या की शुरुआत करने लगे तुम तैयार होने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ते भागते रहे मुझे आशा कि इस दौड़ भाग के बाद तुम्हारे पास कुछ तो समय अवश्य बचेगा जब तुम मुझसे बात करने के लिए रुकोगे लेकिन तुम अपने काम में ही व्यस्त रहे इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिली तुमने अपने पंद्रह मिनट ऐसे ही गुजार दिए और फिर तुम फोन पर अपने मित्र से बातें करने में लग गए और मैं तुम्हारी बातचीत खत्म होने की प्रतीक्षा में समय गुजारता रहा दोपहर के समय मैंने ध्यान दिया कि तुमने भोजन करने से पूर्व चारों तरफ देखा तुम्हारे आसपास के लोग प्रार्थना करते हुए मेरे सामने सिर झुकाए हुए थे तुम्हें शायद मुझसे बात करने में संकोच अनुभव हो रहा था इसलिए तुमने अपना सिर नहीं झुकाया हाँ, हाँ, लोगों, लोगों के झुके हुए सिर और, और बुदबुदाते होठों के साथ तुम्हारे चेहरे पर आते, आते जाते, जाते संकोच और पश्चाताप के भावो को देखकर कर, कर ये विश्वास गहरा, गहरा हो गया कि अभी भी, भी बहुत समय, समय है तुम मुझसे अवश्य बात करोगे शाम होते ही तुम घर पहुँचे कुछ देर बाद ही तुमने अपने आप को मनोरंजन की दुनिया में कैद कर लिया तुम टीवी और कंप्यूटर में उलझ कर रह गए मैं बड़े धैर्य के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, यहां तक कि तुम रात्रि का भोजन भी कर चुके और अपनों को शुभ रात्रि कहते हुए बिस्तर पर आ गए मैंने सोचा तुम बहुत थक गए हो शायद सोने से पहले लेकिन, लेकिन तुमने बिस्तर, बिस्तर पर लेटते ही सुबह नींद से तोड़ा रिश्ता वापस, वापस लिया। तुम शायद नहीं जानते, जानते तुम्हारे इस व्यवहार से मैं, मैं जरा भी दुखी मैं, नहीं हुआ हुआ क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम तुम सोच भी नहीं सकते मैं उतना धैर्यवान हूँ मेरे प्यारे पुत्र मैं तुम्हे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए हर रोज तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे विचारों की प्रतीक्षा करता हूँ इस तरह एक तरफा बातचीत करते रहना बहुत ही मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं जब तक तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है मैं यूं ही तुमसे बात करता रहूंगा तुम अब सुबह फिर से उठ रहे हो मैं फिर से नई सुबह के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी प्यार भरी प्रार्थना और बातचीत के लिए इस आशा और विश्वास के साथ कि तुम अपना कुछ समय तो मुझे दोगे ही तुम्हारे जीवन का हर क्षण अच्छा बटे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी एक आवाज की प्रतीक्षा में तुम्हारा ईश्वर तो ये थी मित्रों ईश्वर की पाती हमारे नाम इस पाती को पढ़कर हमें समय निकालना ही होगा कुछ बातें ईश्वर से करने के लिए